शाल सलगम वेरा हिंदी विदेशक वसंत के मौसम में एक बूढ़े आदमी ने अपने बगीचे में सलगम के कुछ बीज बोए कुछ समय बाद बीजों पर बारिश गिरी उन पर सूरज की किरणें चमकी फिर मिट्टी में सोते बीजों ने जमीन के ऊपर अपना सिर उठाया सलगम के बीजों ने उगना शुरू किया हर रोज सलगम हर रोज सलगम कुछ बड़े होने लगे और उनमें से एक सलगम दूसरों के मुकाबले बहुत तेजी से बढ़ा वह सलगम बड़ा हुआ फिर बहुत बड़ा हुआ अंत में वो सलगम बेहद बड़ा हो गया इतना विशाल सलगम किसी ने पहले कभी नहीं देखा एक दिन बूढ़े आदमी को सलगम खाने की इच्छा हुई फिर वो जैकेट और जूते पहनकर बगीचे में गया उसने उस विशाल बलगम के पत्तों को संभालकर अपने हाथों में पकड़ा और उन्हें खींचा उसने पूरा दम लगाया फिर भी वो सलगम को खींच ना पाया फिर बूढ़े आदमी ने सलगम खींचने में मदद के लिए अपनी पत्नी को बुलाया बूढ़ी औरत ने अपने पति की कमर को अपने हाथों से पकड़ा फिर बुढ़े आदमी ने खींचा और बूढ़ी और खींच ना पाएम खींचने में मदद के लिए एक छोटे लड़के को बुलाया छोटे लड़के ने बूढ़ी औरत की कमर को पकड़ा फिर बूढ़े आदमी ने खींचा और बूढ़ी औरत ने खींचा और छोटे लड़के ने खींचा उन्होंने पूरा दम लगाकर खींचा उन्होंने पूरे जोर से खींचा फिर भी वे सलगम को खींच न पाए फिर छोटे लड़के ने सलगम खींचने में मदद के लिए एक छोटी लड़की को बुलाया। लड़की ने, ने खींचा और उन्होंने अपना पूरा दम लगाकर पूरे जोर से खींचा फिर भी वे सलगम को खींच ना पाए फिर छोटी लड़की ने सलगम खींचने में मदद के लिए बड़े कुत्ते को बुलाया बड़े कुत्ते ने छोटी लड़की का फ्रॉक पकड़ा फिर बूढ़े आदमी ने खींचा और बूढ़ी औरत ने खींचा और छोटे लड़के ने खींचा और छोटी लड़की ने खींचा और बड़े कुत्ते ने खींचा उन्होंने अपना पूरा दम लगाकर पूरे जोर से खींचा फिर भी वे सलगम को खींच न पाए। फिर बड़े कुत्ते ने सलगम खींचने में मदद के लिए काली बिल्ली को बुलाया काली बिल्ली ने बड़े कुत्ते की पूछ पकड़ी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 और काली बिल्ली ने खींचा और नन्हे चूहे ने खींचा उन्होंने पूरा दम लगाकर खींचा उन्होंने पूरे जोर से खींचा हाँ इस बार वो उस विशाल सलगम को खींच पाने में सफल हुए सलगम इतने झटके के साथ जमीन से बाहर निकला कि वे सब लोग जमीन पर धम्म से गिर गए बड़ा सलगम बूढ़े आदमी पर गिरा बूढ़ा आदमी बूढ़ी औरत पर गिरा बूढ़ी औरत छोटे लड़के पर गिरी छोटा लड़का छोटी लड़की पर गिरा छोटी लड़की बड़े कुत्ते पर गिरी बड़ा कुत्ता काली बिल्ली पर गिरा काली बिल्ली नन्हे चूहे पर गिरी कुछ देर बाद सब के सब कूद कर खड़े हुए उन्होंने खुद को झाड़ा और फिर हंसने लगे वे बहुत देर तक हंसते रहे फिर वे उस विशाल सलगम को उठाकर बूढ़ी औरत के किचन में ले गए बूढ़ी औरत ने उस सलगम को काट कर खाया फिर उस बूढ़े आदमी ने और बूढ़ी औरत ने और छोटे लड़के ने और छोटी लड़की ने और बड़े कुत्ते ने और काली बिल्ली ने और नन्हे चूहे ने सलगम को बड़े प्रेम से खाया सब ने को भर पेट छक कर खाया फिर वे बड़े शलगम को पूरा नहीं खा पाए अगले दिन के लिए और उसके अगले दिन के लिए खाने के लिए भी शलगम बच गया इस तरह वो विशाल शलगम